योगींद्र मृग यत्पदी ये विश्व विमोदृश् ती या यदलवा स्वादन धनिया तमस्फुट चंपक छविचिर राधिधम पातुना नम कमलनाभाय भम Kamalmani Nam Kamalpa Dai Namaste Kamalek विदधाति पूर्वम् विदा पूर्व जो वैद प्रणति तस्म तग्व हात्मु हा प्रकाशम मु शरण प्रपद्ये जीव तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात आगे प्रकाश डाला जाएगा अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कौन हू मेरा कौन है इन दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए हमने अनंत जन्म लगा दिए क्योंकि वेदों शास्त्रों पुराणों के प्रमाणों के द्वारा आपको बार बार बताया गया कि हम अनादि हैं, सदा से हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं और मेरे अतिरिक्त तो दो तत्व और भी नित्य हैं एक भगवान और एक माया ये दोनों मैं के अतिरिक्त हैं इन दोनों में कोई न कोई मेरा है जिसे हम नहीं जानते हम अनाद काल से मायाधीन हैं और उसी माया का एक पुत्र हमारे साथ संबद्ध है जिसे मन कहते हैं वही मन समस्त प्राप्त व्य का कर्म करता है हम जो कुछ चाहते हैं उसके लिए वही मन कर्म करता है और हम अनादि हैं इसलिए अनादि काल से हम कर्म कर रहे हैं इन्हीं दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कभी कभी प्रयत्न करते हैं ऐसा नहीं, नहीं कश्चित क्षण तिष्ट कर्म कृत एक क्षण को भी ये मन बिना कर्म किए नहीं रह सकता गीता तीन पांच भागवत ने भी कहा गया है नहीं कश्यु तो क्षण अभी जात उठ त्यकर्म छपन देहवान नृत एक चौवालिस देहधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता तो उस मय तत्व को जानने के लिए अनादिकाल से प्रत्यक्षण प्रयत्न करने पर भी अद्यावधि हम इन दो प्रश्नों को हल नहीं कर सके और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं देखो मनुष्य सब प्रकार से इसका शरीर निंदनीय है गंदा है लेकिन बुद्धि इतनी प्रमुख वस्तु है ये बड़े बड़ों के सिंहाधिकों को अपने वश में कर लेता है मनुष्य और देखो आज चंद्रलोक वगैरह की सैर कर रहा है मनुष्य कितने वैज्ञानिक कार्य हो रहे हैं मानव बुद्धि से तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि मैं शरीर ये पंच महाभूत वाला स्थूल शरीर भी नहीं हूं और सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं जो मरने के बाद जाता है और कारण शरीर भी नहीं हूं ये सब माया के शरीर हैं, अर्थात मैं माया से कुछ संबंध नहीं रखता यद्यपि माया के आधीन हूं किंतु मेरी जो वास्तविक पर्सनैलिटी है उसका माया से कोई संबंध नहीं जब प्रलय के बाद ये मैं नाम का जीव भगवान में अध्यस्त हो जाता है तो कोई शरीर नहीं रहता हमारे साथ माया तो वहां जा ही नहीं सकती लेकिन मैं रहता हूं और मेरे लिए तो ये सृष्टि हुई भगवान ने सोचा मैं अकेले हू अनंत जीव मेरे भीतर पेंडिंग में पड़े हैं बिचारे इनको प्रकट कर दूं और ये मैं कौन हूं मेरा कौन है इस प्रश्न को हल कर ले इस उद्देश्य से संसार प्रकट किया गया मुख्यंत से ही कारुण्यम करुणा के कारण जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता वो करुणा के स्वभाव के कारण कर्म करता है उसे कर्म नहीं करना चाहिए लेकिन भगवान भी करते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष भी करते हैं उसको कृपा कहते हैं करुणा के कारण दया एक स्वभाव है उससे रहा नहीं जाता उनसे बड़े बड़े महापुरुषों को देखो हम लोगों ने कितना कष्ट दिया इतिहास में प्रहलाद से लेकर के मीरा तक पढ़ो क्यों अज्ञान के कारण लेकिन उन्होंने अपना उपकार वाला कार्य नहीं छोड़ा बार बार गोलोक से आते हैं कर्म करते हैं तो मैंने आप लोगों को यह बताया कि प्रत्यक्ष अनुमान और लॉजिक से यह प्रश्न हल नहीं हो सकता इसके लिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी तो वेदों के द्वारा वेदांत के द्वारा बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया गया कि ये जीव भगवान की शक्ति है भगवान का अंश है और इससे भगवान के सब संबंध हैं। और दूसरी जो शक्ति है माया उससे कोई संबंध नहीं है मैंने आप लोगों को एक वेद मंत्र बताया था द्वा सुपर्णा सवजा सखाया समानम वृक्षम पर जाते श्वेता शुत्रोपनिषद चार छ यह मंत्र सांडल्योपनिषद में भी है यह मंत्र नारायण नारायणोत्तर तापनीयोपनिषद में भी है पहला मंत्र यह मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है तीन एक एक ये मंत्र कहता है कि दो पर्सनैलिटी चेतन हैं और सबके हृदय में एक स्थान पर रहते हैं खाली रहते नहीं उनसे साजात संबंध सख्य संबंध संबंध, सायुज्य संबंध चार चार नाते हैं साजात्य संबंध क्या एक जाति के हैं हम दोनों भगवान भी चेतन हम भी चेतन वो हमारा अंशी हम उसके अंश वो हमारा माता पिता भ्राता सब कुछ और सख संबंध हमारा सखा है हमको सदा शक्ति देता है जीवित रहने का प्रत्येक इंद्रियों में मन में बुद्धि में कर्म करने की शक्ति देता है के नोपनिषद कहता है यत बाचा नम ये नागते तदेव ब्रह्म तम विधि य मनसा न मनुते ये नहुर्मोमतम तदेव ब्रह्मत्वं बिद्धि यक्षुषा न पश्यति ये चक्षुंसी पश्य तदे ब्रह्मि योत्रेण न श्रृणोति ये श्रोत्र तदव ब्रह्मत्व ये प्राण प्रणीय तदेव ब्रह्मत्वं ब्रह्मि यानी इंद्रिय मन बुद्धि उसकी शक्ति पाकर कर्म करते हैं तमेव भाति सर्वम कह रहा है वेताशत यस्य भाषा यदम विभाति सचराचरम भागवत दस तेरा पचपन जगत प्रकाश प्रकाशक रामू सब कर परम प्रकाशक जोई पूरा प्रेरक रघुवंश विभूषण ऐसा सखा है वो हमारा ये सख्त संबंध है और ध्यान दो हम जहा जहां जाते हैं वो साथ रहता है और एक जगह तो ऐसी है जहां हमको वो थोड़ा सा आभास भी करा देता है कि देखो बेटा मैं आनंद सिंधु हूँ सबको कौन जगह है बृहदारण्य को ने कहा गया चार तीन इक्कीस यथा प्रियजा स्त्रिया संपरिष्व नबाहियम किंचन वेदनातरम हे ओ मे वो प्रागेनात्मना संपरिष्वक्तो किंचन वेदनातरम जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं उस समय क्या होता है भगवान आपका आलिंगन करते हैं जीवात्मा का आलिंगन करते हैं परमात्मा ये आइडिया देते हैं देखो बेटा मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं ये आभास है असली आलिंगन अगर चाहते हो तो मेरी ओर आओ लेकिन फिर भी हम ऐसे मूड है कि नहीं समझ और जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो प्रागे नात्मना नवारा उत्सृजन ज्ञात वेद कह रहा चार तीन पैतीस साथ जाता है हम मरने के बाद कुत्ते बने गधे बने तमाम जोनियों में गए सब जगह साथ साथ चला साथ रहा और अंत में महाप्रलय में तो उसके अंदर ही हम थे क्या मतलब एक बटे सौ सेकंड को भी वो हमारा सखा हमारा साथ नहीं छोड़ता और सायुज्य संबंध भी है या आत्मनितिष्ठत यरीरम सुबहोपनिषद सात एक हम उस भगवान के शरीर हैं, वो हमारी आत्मा है जैसे हम शरीर की आत्मा हैं, ऐसे हम भगवान की शरीर हैं, भगवान हमारी आत्मा है कृष्ण में न मेहित आत्मा दस चौदह पचपन हमारे उसके इतने संबंध है कि आप गिन नहीं सकते ऐसा हमारा वो हितैषी रिश्तेदार है लेकिन प्रमुख रूप से समझिए कि हम उसकी शक्ति हैं इसलिए हमको अंश भी कहा जाता है हम उसके अंश हैं और हमारा उससे भेदा भेद संबंध है यह विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है वेदांत के द्वारा वेदांत नाम सुन करके हमारे संसार में बहुत से लोग घबराते हैं एक छोटी सी पुस्तक है इतनी छोटी कि आप देखें उस पुस्तक को तो हंसे और ये इतनी छोटी पुस्तक को बड़े बड़े जगत गुरुओं ने भाष्य लिखे एक सूत्र का भाष्य पचीस पच्चीस तीस तीस पेज का और सूत्र कितना बड़ा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य जाता बस हो गया अरे स्मृत हो गया शब्द विशेषात हो गया इतने छोटे छोटे सूत्र हैं, चार अध्याय है कुल जमा टोटल एक एक अध्याय के चार चार पाद हैं और अलग अलग अध्याय में अलग अलग संख्या के ब्रह्म सूत्र है पहले अध्याय में 138 सूत्र अड़तीस सूत्र चार्ज ने कहा नहीं एक सौ सैतीस हैं पहला बत्तीस फिर तैतीस फिर चौवालीस फिर उन्तीस ये सूत्र है एक एक पाद में तो चौथे पाद में निम्बारकाचार्य ने एक सूत्र को दो बना दिया एक चार छब्बीस एक चार सत्ताईस आत्मकृत परिणाम और आचार्यों ने एक ही सूत्र माना इसको आत्मकृते परिणाम आप और इन्होंने दो उसको भाग कर लिए आत्मकृत्य अलग परिणाम अलग इस सूत्र का मतलब क्या है भगवान कहते हैं मैं ही संसार बन गया मैं ही संसार बना हूं भगवान जब अकेले थे तो क्या था उनके पास एक तो वो थे और उनकी दोनों शक्तियां थी जीव शक्ति और माया शक्ति वो बाहर आ गई तो उसी को हम संसार कहते हैं अरे ये शरीर आपका माया का है और दो आप और आपका बाप भगवान अंदर बैठे ये तीन हो गए यहां भी और फिर सर्व व्यापक भी है इस संसार में क्या नहीं है तीनों तो है आप ही के अंदर तीन है तो एक सूत्र बढ़ा दिया इसमें निम्बारकाचार्ज ने और दूसरे में चार सूत्र बढ़ा दिए दो एक बारह दो दो दो दो दो दो दो अड़तीस चार सूत्र अधिक बना दिए तो एक सूत्र थे दूसरी अध्याय में तो उन्होंने एक बना दिए और तीसरे अध्याय में एक सूत्र हैं, और आचार्यों के मत में तो इन्होंने एक सूत्र वहां भी बढ़ा दिया तीन दो चारो तो 545 सूत्र कुल जमा टोटल और आचार्यों के मत में हैं इनके मत में है पांच सो हो गए इसलिए हम जो आप लोगों के आगे नंबर बोलते हैं तो कहीं कहीं आप लोग उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो गड़बड़ में पढ़ जाएंगे एक जगत गुरु ऐसा लिख रहा है कैसा ऐसा ये उपनिषदों में भी ऐसे ही है जगदीश वगैरा जितने पुस्तक के छापने वाले हैं उनका नंबर अलग है और एक श्री राम हुए हैं उन्होंने जो ग्रंथ प्रकाशित किया है उसके नंबर अलग कर दिए उन्होंने इसलिए मतभेद हो गया थोड़ा थोड़ा भागवत में नहीं गीता में नहीं है और पुराणों में भी नहीं है तो मैंने वेदांत और वेद सब के द्वारा ये सिद्ध किया कि ये मैं नाम का जो जीव तत्व है इसका भगवान से भेदाभेद संबंध है यानी भेद भी है अभेद भी है जो ऐसा दुराग्रह करते हैं कि नहीं अभेद ही है तो वो जरा आंख खोलकर कर पढ़े वेदों को कितना स्पष्ट लिखा है सर्वाजीवे सर्व संस्ते बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्य ब्रह्मचक्रे पृथ प्रिथ आत्मनम् पृथक है तीसरा तत्व और बार बार वेद कह रहा है त्रिविधम ब्रह्म में तत् तीन स्वरूप है वेद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट दाहर विद्या है छांदोग्योपनिषद में आठ एक एक मंत्र है अथ जदिद्रह्मपुर दहरम पुंडरी कम बेस्म दहरों तर आकाश तस्मिन जदंत तदंवेस्तव्यम छांदोग्योपनिषद आठ एक एक, एक ब्रह्मपुर है जैसे हमारे संसार में होता है रामपुर है इस शहर का नाम ऐसे एक ब्रह्मपुर है उसमें एक घर है उस घर में एक आंगन है उस आंगन में एक रहस्य है उसको जानना है वही मेरा है ओ ये ब्रह्मपुर क्या है जी चले हम लोग आपका शरीर ये शरीर ब्रह्मपुर है इसमें ब्रह्म रहता है इसमें एक घर है हृदय उसी में रहता है वो हृदय ही एव आत्मा प्रश्नोपनिषद तीन छत्मा हृदय छादोग्योपनिषद आठ तीन तीन अभ्युपगमत हृदय ही वेदांत भी कहता है वो हृदय में रहता है उस हृदय में दहरा काश है उस काश में रहस्य है कुछ वो काश क्या है आगे कहता है वेद या वाकाशस वा तावा नेशो अंतर हृदय आकाशा उभे दयावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते स्ति यज्ज नदस्मिन सर्व समाह आठ एक तीन छादोग्योपनिषद जितना विश्व है और जो आप नहीं देख रहे हैं अनंतकोट ब्रह्मांड अनंत कोट, कोट परोमाद वो सब इसके अंदर है इस छोटे से घर में वो धारा काष्ट रहे फिर आगे कहता है बेद तथा हिरण्यनिधिम निधि निहित मक्ष प्रज्ञा उपरुपरी संचर नींदेयर इजा अहर गेत ब्रह्म लोक नृत्यन प्रत्युढ़ आठ तीन दो ये जो घर है जिसमें आप भी रहते हैं उस घर के अंदर बहुत बड़ी निधि गड़ी है हीरे जवाहरात साफ और हम उसी के ऊपर चल रहे हैं लेकिन भीख मांग रहे हैं आहार आहार गज चलती दिन रात चल रहे हैं उसी घर में लेकिन एक ब्रह्मलोकम न बिंदन थी उस ब्रह्म को उस भंडार को जो गड़ा है नीचे धन नहीं जानते अब अगर कोई ज्योतिषी बता दे अरे बेवकूफ तू भीख मांगता है तेरे घर के नीचे अनंत धन गड़ा है जरा सा खोद के निकाल लेना हमने सुना सुन का अच्छा हमको बेवकूफ बनाता है <laughs> अंदर कहा धन होगा हो तो पृथ्वी है अनंत संतों ने बताया तेरे अंदर ब्रह्म बैठा है ईश्वर सर्वभूता नाम से अर्जुन तिष्ठी अठारह इकसठ सबके अंदर बैठा है तो इसके लिए वेदांत ने लंबा सा कर दिया कई सूत्रों में दहर उत्तरे भीन तेरा गति शब्दाभ्याम गतिशब्द्यािंग धृतेश्च महिमोस्पलब्धे प्रसिद्ध इतरपरामर्शा शेयरअसंभवाद उत्तराचे आविर्भूतस्वरूपस्तु एक, एक चौदह एकत्रह इन ब्रह्म सूत्रों में वेद अभ्यास ने स्पष्ट कर दिया कि वो दहराकाश ही तुम्हारा है श्री कृष्ण नाम का वही तुम्हारा धन है तुम जिसको चाहते हो फिर वेद कहता है ब्रह्म तला शांत उपासीद मनोमय प्राणशरी भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदम अभ्यास तो वाक्य नादरा तीन चौदह दो अर्थात वो जो अंदर बैठा है शुद्ध मन से वो ग्राह्य है तुम्हारा मन अशुद्ध है और समस्त प्राणों की आत्मा है और सत्य संकल्प है वो संकल्पा देवास पितर समुष्ट उसमें आठ गुण है आत्मा पहात पापमा बिजरो बिमृतुशोको बिजत्सो पिपाशा सत्य काम सत्य संकल्प छादोग्योपनिषद आठ एक पांच छान दो गो उपनिषद आठ बारह तीन और मैत्राइणी उपनिषद में भी ये मंत्र है दो दो अर्थात उन श्री कृष्ण भगवान में आठ गुण है उसमें एक गुण है सत्य संकल्प ये संसार कैसे बना आ, आ, क्या सोचा बन गया सोचा बन गया बोले नहीं नहीं, नहीं बोले वाले नहीं सात सा ईच्छान सा चक्रे छत सा आई छत बस सोचा सो कहा मैं तू कामना किया सोचा बस एस म आत्मा अंतर हृदय मैंने जो मंत्र बताया आप लोगों को यह है तीन चौदह दो अब अगला मंत्र सुनो एस म आत्मा अंतर हृदय तीन चौदह तीन म मा आत्मा मा माने मेरा आत्मा यानी मैं शरीर हूं मेरी आत्मा वो है मेरा तीन चौदह तीन फिर आगे चलो आत्मा अंतर हृदय एतद ब्रह्म तीन चौदह चार इसी को वेदांत ने अपने सूत्रों में भर दिया नंबर एक शांत उपासित के लिए सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश मनोमय प्राण शरीर के लिए विवखित गुणोपत्षम आत्मा के लिए शब्द विशेषात अवेशम आत्मा ए तद ब्रह्म के लिए स्मृतश च एक दो एक दो दो दो एक दो पांच एक दो तो जो ये कहते हैं कि एक केवल मैं है मेरा नहीं है और वो मैं ही ब्रह्म है वो जरा आंख खोले पढ़े वेदों को वेदांत को मैं तो डिक्लेयर कर रहा हूं और नंबर बोल रहा हूं पढ़ ले धारा काश ये ब्रह्म मरने के बाद हमको क्या मिलेगा तो एक संप्रदाय वाले ने कहा हम ब्रह्म हो जाएंगे क्योंकि ब्रह्म ही तो थे नहीं <laughs> नहीं आप बड़े भोले हैं आप क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं अद्वैती जी आनंद हम्म हम भी आनंद चाहते हैं नास्तिक भी आनंद चाहता है कुत्ते बिल्ली गधे भी आनंद चाहते हैं चर आचर ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते हैं सोचा क्यों ये तो बाकी जो आप लोग उत्तर देते हैं वो धोखा है हम आनंद आनंद नहीं हम तो बस अरबपति बनना चाहते हैं अरबपति बन अरबपति बनना क्यों चाहते हो <laughs> अरबपति तो साधन है साध्य क्या है एम क्या है आनंद माँ चाहते हैं बाप चाहते हैं बेटा चाहते हैं बीबी चाहते हैं ये पांचों इंद्रियों के बड़े बड़े सामान क्यों हो? आनंद के लिए अब आनंद क्यों चाहते हो ये पता नहीं कोई उत्तर नहीं दे सकता आनंद क्यों चाहते हो जी अरे कोई तो दुख भी चाहो न सुखाय करम करो तिलो को तीन पांच दो भागवत सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिण सात सात बयालीस सुखाय दुख मोक्षाए कुर्बाते दंपति क्रिया छोला साठ कर्मान्याभ मणा नाम दुख हत्या सुखाय चारह तीन अठारह हम आनंद चाहते हैं और दुख नहीं चाहते ये भी बोल देते हैं कुछ लोग केवल वेदांत कहता है आनंद चाहिए इसकी कामना करो और बाकी जितने हैं मीमांसा न्याय वैशेषिक योग ये सब दर्शन दुख निवृत्ति चाहते हैं भोले हैं दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी आनंद प्राप्ति हो जाए तो दुख निवृत्ति तो हो गई अपने आप ये क्यों चाहते हैं हम आनंद जिसका जवाब नहीं है हमारे पास इसका उत्तर वेद देता है वो ब्रह्म जो मेरा है ना उसका दूसरा नाम है आनंद आनंदो ब्रह्मेत बजानात आनंदाध्यलान भूतान जायंत आनंदे न जाता न जीवंती आनंदम प्रयंत बिशंति तैतरी ओपनिषति ब्रह्म आनंद है रसो वै सह रम हे वा लबी भाते हो न तो देखो वो आनंद है रसो वैसा अद्वैत सुनो रसो वै लिखा है वेद में रसो वै तस्मिन नहीं लिखा यानी वह रस है उसमें रस है ऐसा नहीं लिखा वही आनंद है और उसको प्राप्त करके आनंदी भवती आनंदो भवती नहीं लिखा तुम आनंद नहीं बनोगे आनंद से जुक्त हो जाओगे आनंद तो केवल भगवान रहेगा तुम्हारी पर्सनैलिटी रहेगी जैसा कि मैंने वेदांत के द्वारा बताया था अंत्याषा दो दो चौतीस किसी पर्सनैलिटी का अभाव नहीं होता ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता दो गीता आनंद युक्त हो जाएंगे तो ब्रह्म आनंद है यह तो बाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्या विभेद दो चार ये दो नव में भी ये मंत्र है ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है सांडलोपनिषद में भी ये मंत्र है दो एक ब्रह्म को आनंद भी कहते हैं तस्मादे तस्माद विज्ञान तस्माद मयादर आत्मा आनंदमया दो पांच तैतरी उपनिषद वेद कह रहा है वो आनंद है रसम लब्धवा सुखी भवति कठ रुद्रोपनिषद सत्ताइसवा मंत्र उसको पा करके सुखी भवति सुख नहीं बनोगे सुख युक्त बन जाओगे सुख कैसा होता है सुख वेद कहता मैं बताऊं जो भाई भूमा तत्म नाल पे भूमा तेव भूमाते सुख कैसा होता है अरे क्या बताएं कैसा होता है वेद ने कहा बतावे क्या अच्छा बतागो दो सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वा आनंदानुभूति शैव सुखम निरालंबोपनिषद पंद्रहवा मंत्र भगवान को पाने के बाद जो आनंद मिलता है सदा के लिए वो सुख है इसके पहले वाला मंत्र सात तेईस एक छादोग्योपनिषद छांदोग्योपनिषद कहता है सहेस रसा नाम रसतम परमा एक एक तीन भगवान आनंद है ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान आनंद है और भागवत भी आत्ती बोल रही है केवला नुभयनंद स्वरूप सर्वबुद्धिद्रिक वो आनंद स्वरूप है भगवान दस तीन तेरा सत्य ज्ञानानंद मात्र करस मूर्तया दस तेरा चौवन भागवत वो आनंद है आनंद मूर्ति मजहा धति दीर्घतापम कु ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया तो श्री कृष्ण का नहीं किया आनंद का आलिंगन किया दस अड़तालीस सात आनंद माने ब्रह्म श्री कृष्ण उन्हीं का पर्याय बाकी है आनंद मात्र मा मा भागवत नौ तीन ब्रह्मा ने कहा था भगवान से आप आनंद मात्र है बस अच्छा और सच्चिदानंद नहीं है नो, नो। कहते तो हैं लोग सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संगीता कह रही है पांच एक और आनंद भी कह रही है ब्रह्म संगीता आनंद चिन्मय स विग्रहस्य बत्तीस ब्रह्म संगीता और सच्चिदानंद भी कह रही है ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह उनका शरीर सचित आनंद है तो आचार्यों ने कहा कि देखो जी ये जो सचित है ना यह इसलिए कहा गया है कि आनंद का यह विशेषण है सत आनंद चित आनंद क्या मतलब हम लोग जो आनंद पाते हैं माया का यह असत आनंद अचित आनंद है क्या मतलब माने सत माने नित्य और चित माने चैतन्य संसार का आनंद अनित्य है अभी मिला छिन गया अभी मिला फिर छिन गया रोज रसगुल्ला खाओ रोज माँ बाप बेटा बीबी का आलिंगन करो छिन जाता है तो। और वो जो आनंद है ब्रह्म सदा पश्चंत सूरया स्कंदोपनिषत चौदह त्रिपुरातापनीयोपनिषद चार एक नृसिंहतापनीोपनिषद आठ तीन गोपाल तापिनियोपनिषद सत्ताइस सुबालोपनिषद छ सात पांगलोपनिषत चार तीस इन तमाम वेदों में ये मंत्र है सदा पश्यंति। वो एक दो जन्म को नहीं सदा को मिल जाता है आनंद तो वो सत आनंद है और चित्त मैने चैतन्य है आनंद ये आनंद जड़ है क्योंकि जो आपने रसगुल्ला अभी खाया वो कैसा था कैसा था कैसा था बस बस बस बस बस। ए, क्या है बोलो, बताओ ना अरे बस मजा आ गया अरे मजा तो आ गया लेकिन वो कैसा था अजी उसका कोई रूप थोड़े होता है वो तो जड़ है तो ये भगवान रूपी जो आनंद है ये नित्य भी है चैतन्य भी है इसीलिए भगवान और सब जीवों को भी आनंद देते हैं और वो चैतन्यता देते हैं ज्ञान देते हैं तो भगवान का असली रूप है आनंद और तमाम परिभाषाएं हैं अनंत गुण हैं, एक नहीं है जो व अनंत गुण अनता नु बुद्धि जो भगवान के गुणों के बारे में कहे एक हजार है एक लाख है एक करोड़ है पागल है ये तो ऐसे ही है जैसे अनंत गहरा कहीं हो समुद्र और कोई दो फुट का पैमाना डाले तो कहे समुद्र की गहराई दो फुट एक के पास चार फुट का था पैमाना उसने डाला उसने कहा पहला वाला बेवकूफ समुद्र की गहराई चार फुट एक और आया ऐसे ही तो आजकल वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं आ, ये सृष्टि कैसे बनी इसके बारे में आप लोग अगर शुरू से वैज्ञानिकों की थ्योरी देखें तो हंसे बदलता जा रहा है अरे ने ने ने ने ने वो गलत था अब सही अरे ने ने ने ने ये ये भी गलत है अब ये सही है तो आनंद ब्रह्म के हम अंश हैं इसलिए आनंद चाहते हमारा नेचर है नेचर स्वभाव स्वभाव किसे कहते है? जो किसी प्रकार न बदले करोड़ कल्प कोई मर जाए बदलने के लिए कि हम दुख चाहेंगे हम दुख चाहेंगे नहीं वो कर सकता आनंद चाहना पड़ेगा क्योंकि तुम आनंद के अंश हो और उसी के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा छुट्टी नहीं मिलेगी एक सेकंड को प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार एक इधर को आनंद ढूंढ रहा है एक उधर को ढूंढ रहा है एक उधर को ढूंढ रहा है संत कहते हैं अंदर ही है, है? क्या पागलपन की बात करता है अंदर है अंदर है हा? हमने नहीं माना नहीं तो मैं और मेरा दोनों का काम बन जाता इस प्रश्न हल हो जाता तो आनंद के हम दास हैं इसलिए विश्व का प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण का दास है ये मैंने कल प्रश्न रखा था ना कि हम भगवान की शक्ति है भगवान के अंश है भेदा भेद संबंध है और तटस्थ लक्षण है कि हम भगवान के दास है दास भूत मिदम तस् जगत स्थावर जंगम रा दास है बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने भी हैं सब दास हैं चेतनस्तु द्विधा प्रोक्ता जीव आत्मे च प्रभु जीवा ब्रह्मा दया प्रोक्ता आत्म कस तु जनार्दना पद्म दो प्रकार के चैतन्य होते हैं एक को जीव कहते हैं एक को आत्मा माने परमात्मा वो एक श्री कृष्ण है बाकी वो स्वांश हो विभिन्नांश हो जो भी हो सब उनके दास हैं क्योंकि आनंद के दास हैं ध्यान दो क्योंकि आनंद के दास हैं इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा था लोके नहीं सबिद्यो न राम मनुव्रता संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो राम का भक्त न हो क्योंकि आनंद का भक्त है और आनंद ही का दूसरा नाम है राम इसलिए सब आनंद के दास हैं लेकिन आनंद मिला नहीं और बिना मिले मैं और मेरा का ये प्रश्न हल नहीं हो सकता अतए उसका प्रयत्न आगे किया जाएगा बोलिए लाडली लाल की